श्री गर्गसहिता विश्वजीत खंड इक्कीसवां अध्याय कौरव तथा तो यादव घमासान युद्ध बलराम और श्री कृष्ण का प्रकट होकर उनमें मेल कराना श्री नारद जी कहते राजन दुर्योधन के चले जाने पर वहां बड़ा भारी हाहाकार मचा तब गंगानंदन देवरत भीष्म तुरंत वहां आ पहुंचे और उन यादवों के देखते देखते बारम बार धनुष्टकारते हुए यादव सेना को इसी प्रकार भस्म करने लगे जैसे प्रज्वलित दावा नल किसी वन को दग्ध कर देता है भिष्व जी समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ महान भगवत भक्त विद्वान और वीर समुदाय के अग्रगण्य थे उन्होंने युद्ध में परशुराम जी के भी छक्के छुड़ा दिए थे उनके मस्तक पर सिर एवं बुकुट शोभा पाता था उनकी अंग कांति थी दाढ़ी मूझ के बाल सफेद हो गए थे वे कौरवों के पितामह थे तो भी बलपूर्वक युद्धभूमि में विचरते हुए 16 वर्ष के नवयुवक के समान जान पड़ते थे उन्होंने अपने बाणों से अनिरुद्ध की विशाल सेना को मार गिराया हाथियों के मस्तक कट गए घोड़ों की गर्दनें उतर गई हाथ में तलवार लिए पैदल योद्धा बाणों की मार खाकर दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए रथों के सारथी घोड़ों और रथियों को मारकर उन रथों को भी ष्म ने चूर्ण कर दिया जिन राजकुमारों के पैर कट गए थे वे होने पर भी ऊर्मुख हो गए और कवच छिन्न भिन्न हो गए और वे प्राण शून्य होकर भूमि पर गिर पड़े वहाँ गिरे हुए स्वर्ण भूषित पीरों घोड़ों रथों और हाथियों से वह युद्धमंडल कटे हुए वृक्षों से वन की भांति शोभा पा रहा था राजन वह रणभूमि मूर्तिमती महामारी के समान प्रतीत होती थी अस्त्र शस्त्र उसके दांत, बाण केश भजा, पताका उसके वस्त्र और हाथी उसके स्तन जान पड़ते थे रथों के पहिए उसके कानों के कुंडल से प्रतीत होते थे वहां रक्त स्राव से प्रकट हुई नदी तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी उसमें रथ घोड़े और मनुष्य भी बह चले वह रक्त सरिता बेहतरनी के समान भरुष्यों के लिए अत्यंत दुर्गम हो गई थी कुष्पांड उन्माद और बैतालगण भैरवनाथ करते हुए आए और रुद्र की माला बनाने के लिए वहाँ से नरमुंडों का संग्रह करने लगे अपनी सेना को रणभूमि में गिरी देख महान धरुधर चिरोमणि अनिरुद्ध बहुत बड़ी पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े राजन प्रलय काल के महासागर से उठी हुई ऊंची ऊंची भवरों और तरंगों के भयानक घात प्रतिघात से प्रकट हुई ध्वनि के समान गंभीर गंभीरनाथ करने वाली भीष्म के धनुष की प्रत्यंचा को नंदन अनिरुद्ध ने एक ही बाढ़ से काट डाला ठीक उसी तरह जैसे गरुण ने अपनी तीखी चोज से किसी नागिन के दो टुकड़े कर दिए हों तब मनस्वी भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्धभूमि में सबके देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया उससे बड़ा प्रचंड तेज प्रकट हुआ यह देख माधव अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया वे दोनों ब्रह्मास्त्र बारह सूर्यों के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे तब अनिरुद्ध ने तीनों लोगों का दहन करने में समर्थ उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर लिया साथ ही उन यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने गंगानंदन भीष्म के विद्युत के समान दीप्तमान धनुष को भी सहायकों द्वारा उसी तरह काट डाला जैसे सूर्य अपने किरणों से कुहासे को नष्ट कर देता है तब भीष्म ने लाख भार की बनी हुई सुदृढ़ गदा हाथ में लेकर उसे अनिरुद्ध पर चलाया और सिंह के समान गर्जना की जैसे गरुण किसी नागिन को पंजे से पकड़ ले उसी प्रकार साक्षात भगवान अनिरुद्ध ने विष्ण की गधा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गधा उनकी छाती पर दे मारी गधा के प्रहार से व्यस्त हो गंगानंदन भीष्म होकर रथ से गिर पड़े उस युद्ध मंडल में वे आकाश से गिरे हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे तब वहीं खड़े हुए महात्मा अनुरुद्ध पर कृपाचार्य ने सहसा शक्ति का प्रहार किया उस समय रोज से उनके अधर फड़क रहे थे नरेश्वर उस शक्ति को कृष्ण पुत्र दिप्तिमान ने अनिरुद्ध तक पहुँचने से पहले मार्ग में ही अपनी तीखी धार वाली तलवार से उसी प्रकार काट दिया जैसे किसी ने कटु वचन से मित्रता खंडित कर दी हो तदनंतर रोष से भरे हुए महाबाहु द्रोणाचार्य ने बारंबार धनुष की टंकार करके भानु के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया शत्रु की सेना को चूर्ण करते हुए बड़े बड़े पर्वत आकाश से गिरने लगे राजेंद्र उन पर्वतों के गिरने से यादव सेना में महान हाहाकार मच गया तब श्री कृष्ण पुत्र भानु ने वायु का प्रयोग किया। उससे हुई जिससे सारे पर्वत रणभूमि से उड़ गए उसी अवसर पर कुपित हुए बाल्हिक ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जिससे दावानल से विशाल वन की भांति शत्रु की सेना भस्मसात होने लगी यह देख उस रणभूमि में जामती नंदन शाम बने परजन्यास्त्र का प्रयोग किया जिसके द्वारा ज्ञान से अहंकार की भांति वह अग्नि शांत हो गई तब रोष से भरे हुए कर्ण ने मधु को छोड़कर सांब के ऊपर बीस बाण मारे फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा उसके बाणों से हाथ हो रथ से सांब दो घड़ी तक चक्कर काटते रहे फिर मन ही मन कुछ व्याकुल हो एक कोष दूर जा गिरे, फिर तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और गधा लेकर वे रणभूम में आ पहुंचे उस गधा के द्वारा जामवती कुमार ने कर्ण को गहरी चोट पहुंचाई पीड़ित हो महाबली वीर कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सम्रांगण में मूर्छित हो गया साम्ब भी अपना धनुष लेकर दूसरे रथ पर बड़े वेग से जा चढ़े उन्होंने बीस बाणों से शूल को और पाँच बाणों से सोमदत्त को घायल कर दिया राजन इतना ही नहीं उन्होंने दस बाणों से द्रोणपुत्र अश्वस्थामा को सोलह बाणों से धौम्य को दस बाणों से लक्ष्मण को पाँच से शक्नी को बीस सहायकों से दुशासन को बीस से ही संजय को सौ बाणों से भूरिश्रभा को तथा सौ तीखे बाणों से यज्ञकेतु को भी सम्रांगण में घायल कर दिया फिर बलवान वीर शाम्भ मेघ के समान गर्जना करने लगे तदनंतर सांब ने दस दस बाणों से सारथियों को एक एक से हाथियों और घोड़ों को और पाँच पाँच बाँों से अन्य वीरों को चोट पहुंचाई। जाम्बती कुमार सांब का वस्त लाघव देखकर अपने एवं शत्रुपक्ष के सभी सैनिक अत्यंत विस्मित हो गए इसी समय विष्म ने उठकर अपना उत्तम धनुष हाथ में लिया और दस बाण मारकर सांब के श्रेष्ठ को दंड को खंडित कर दिया तदनंतर महाबली वीर भीष्म द्रोणाचार्य तथा कर्ण तीनों ने यादव सेना को तत्काल सायकों द्वारा घायल करना उसी प्रकार आरंभ किया जैसे तीनों गुण उदृत होने पर ज्ञान को नष्ट कर देते हैं मानद दुर्योधन रथ पर आरूढ़ हो पुनः युद्ध के लिए आया उसके साथ दस अक्षौणी सेना थी देश का महान कोलाहल छा रहा था मिथिलेश्वर उस समय पुराण पुरुष पर बलराम और श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए बलराम के रथ पर तालध्वज और श्रीकृष्ण के रथ पर गणध्वज शोभा दे रहे थे वे दोनों भाई अपने दिव्य कांत से संपूर्ण दिशाओं को देव्यमान कर रहे थे उस समय देवता जय जयकार कर उठे मुख्य मुख्य गणधर्म मनोहर गान करने लगे देवताओं के आनक और धुंधियों की ध्वनि होने लगी तथा देवांगनाएँ खिल अर्थात लावा और फूल बरसाने लगी उसी समय यदुवंशी वीर परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे दुर्योधन आदि कौरव सब और अस्त्र शस्त्र रखकर उन्हें उत्तम बलि अर्पित करने लगे सभी प्रसन्न थे और सब के हाथ जुड़े हुए थे परमेश्वर श्रीहरि ने अपने मदोन्मत प्रद्युम्न आदि पुत्रों को डांत बताई और भीष्म आदि कौरवों को प्रणाम करके दुर्योधन से मिलकर वे दोनों इस प्रकार बोले श्री बलराम और श्री कृष्ण ने कहा राजन इन बाल बुद्ध वाले यादवों ने जो कुछ किया है उसके लिए क्षमा कर दो अपने मन में दुख न मानो नृपेश्वर इन लोगों ने जो भी कठोर बात कही है वह हम दोनों के प्रति कही गई मान लो राजन इस भूतल पर यादव और कौरव में कदापि किंचित मात्र भी कलह नहीं होना चाहिए ये सब परस्पर संबंधी और ज्ञाति हैं हम लोग धोती और उत्तरी की भांति परस्पर एक दूसरे का प्रिय करने वाले हैं नारद जी कहते हैं मैथिलेश्वर कौरवों से निरंतर पूजित और सेवित हो देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण प्रद्युम्न आदि यादवों के साथ वहां अत्यंत सुशोभित हुए इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में यादव और कौरवों में मेल नामक इक्कीसवां अध्याय पूरा हुआ